अथर्व भेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का आपके पास किताब नहीं है द्वितीय प्रकरण का त्रयोदश मंत्र देख रहे थे परान भावान अंत व्यवस्थिता कल्पयते टीका में हम लोग देख रहे थे बहिश्चित यहाँ से देखें ना बहिश्चित्व बहिश्चित्व जो चित्त में संस्कार रूप से विद्यमान है उनको पहले अंतर अर्थात चित्त में ही चिंतन करके बाद में फिर ये प्रभु ईश्वर परमात्मा बाहर में कल्पना कर लेते हैं बहिश्चित सन अर्थात बहिर्मुख होकर के अर्थात बाहर में पदार्थ बनाऊ इस प्रकार बहिश्चित्त इसका अर्थ कहते हैं टीका में बहिर्मुख बहुबरी है बाह्यान अर्थात व्यवहार योग्यान पदार्थान कल्पयती बाह्य पदार्थों को कल्पना करते हैं अर्थात व्यवहार योग्य पदार्थ जो अंदर में है अंतित्त में कल्पना करता है वो सब व्यवहार योग्य नहीं है तो ये बाहर में व्यवहार योग्य अंतत्व तेभ्यो व्यावृतबुद्धिमनोरथादीक्षण आत्मनिअवस्थिता व्यवहार अयोग्या कल्पय्वन बवहारत पहले अंदर में जो संस्कार है उसको पहले अंदर में चिंतन करता है तेभ्यो व्यावृत बुद्धि सन तेभ्यो तो ते व्यावृत बुद्धि जिस समय में अंत चित्त अर्थात तो मन में केवल चिंतन करता है उस समय में तेभ्यो व्यावृत अर्थात तो बाहर पदार्थ से व्यावृत अंदर में ही चिंतन करता है तेभ्यो बाह्य बहिर्भ्य तो बहिर्भ्यो व्यावृत बुद्धि बुद्धि बाहर विषय में नहीं है अंदर में ही चिंतन करता है वो कैसा है कहते मनोरथादि लक्षणान केवल मनोरथ अंदर में ही चिंतन करता है आत्मनि व्यवस्थितान आत्मनि व्यवस्थितान अर्थात अंतःकरण में जो सब संस्कार रूप से है उन्हीं का ही चिंतन करता है व्यवहार अयोग्यन उसे व्यवहार के लिए योग्य नहीं है जो अंदर में चिंतन करता है उनको पहले कल्पय कल्पना करके पुनर् बहिर्वहार योग्यता यही कल्पयती व्यवहार करने के समर्थ हो ऐसे उनको फिर बना देता है पहले अंदर में कल्पना करता है चिंता करता है जैसे कुलाल फिर बाद में घट बना देता है इसी प्रकार की परमात्मा एक तद उत्तम भवती श्लोक का अर्थ टिका कर कह रहे हैं यथा लोके कुलालो व तंतुवायो व घटम पटम व कार्यम चिकीर्सुर आदो व्यवहार व्यक्तिं बुद्ध आविर्भाव्य पश्चात ताम बहिर बहिर्नाम यथा कुलालो कुलालो घट बनाने वाला जो है कुंभा तंतुवायो वा। तंतुवाय अर्थात जो जुला ये जो कपड़ा बनाने वाला वस्तु बनाने। ए बनानेट बनाने वाला घटम पटम व कार्यम चिकीर्सु घट अथवा पट कार्य चिकीर्सु चिकीर्सु अर्थात बनाने का इच्छा वाला आदो पहले क्या करता है व्यवहार अयोग्या व्यक्तिम बुद्ध आविर्भाव्य व्यवहार के लिए योग्य नहीं है ऐसा घट पटो को बुद्ध आविर्भाव्य अर्थात बुद्धि में कल्पना करता है कुलालो किस प्रकार घट बनाएगा पहले बुद्धि में कल्पना करता है व्यक्तिम अर्थात घट व्यक्ति व्यक्ति अर्थात मनुष्य नहीं है मतलब व्यक्ति का अर्थ व्यस्टि एक घट को चिंतन किया इस प्रकार ये घट को बनाऊंगा घट व्यक्ति व्यक्ति अर्थात व्यक्ति में धातु है अंजु। अंजु अर्थात अंजु धातु का अर्थ ही है व्यक्ति व्यक्ति और अभिव्यक्ति हम उसको व्यक्ति कहते हैं जिसका अभिव्यक्ति होती है अर्थात जो हमको पता चल जाता है ग्रहण होता है उसको व्यक्ति कह देते हैं तो साधारणतः तो हम ये व्यक्ति मनुष्य व्यवहार कर देते है कि जो व्यक्ति अर्थात गो व्यक्ति घट व्यक्ति वृक्ष व्यक्ति इस प्रकार सब कहा जाएगा जो अभिव्यक्ति हो रहा है जिसको जो ग्राह्य हो रहा उसको देता है उसको पहले कह देना घटम पटम व कार्यम उसी को कहते हैं व्यवहार योग व्यक्ति बुद्ध आविर्भाव्य पश्चात कान एव पहले बुद्धि में आविर्भाव्य कल्पित्व कल्पना करके पश्चात बाद में म एव बहिर्म रूपाभ्याम संपादयती फिर बाद में उसको बाहर में नाम रूपों के द्वारा संपादन कर देता है बना देता है पहले कुलाल घट का अंदर चिंतन कर लेता है कुलाल जितना चिंतन नहीं करता, करते कपड़ा बनाने वाला बहुत ज्यादा चिंतन करता है और कपड़ा में भी जो डिजाइन वस्त्र होता है ना उसके लिए बहुत बुद्धि लगाते हैं उसके लिए क्या कहते हैं फ्रेम इत्यादि ऐसे बनाते हैं आगे फिर इस कपड़ा को जो बुन का समय में तो उसे बहुत चिंता करता है कि कैसा कैसा आना है कपड़ा और बनाने का समय में जो ये जो कारीगर भी बनाते हैं कुछ शिल्पी जो मूर्ति बनाता है आप देखने से कुछ पता नहीं चलेगा किस प्रकार होगा कि तो उसका बुद्धि में पूरा है तो जो बनाते हैं कोई पदार्थ जो लकड़ी में भी कुछ बनाते हैं उसका बुद्धि में है वो क्या पदार्थ बनेगा बाद में बहिर्ना रूपाभ्याम संपाद होते तथे वयम सोचिते आदिकर्ता मलक्षण स्वचिते नापेण स्थिता स्रष्ट्यपदार प्रथम शिश्रिषिताेण अंतर्व्य पश्चा बर्वतिपत्ति साधारणेण संदी कल क्रधिगतिम इति इसी प्रकार जैसे कुलालत तो अंतुबा का दृष्टांत दिया गया उसी प्रकार तथे तो व उसी प्रकार तथा तो एवं अयम अयम कहकर के आधिकर्ता जगत का आधिकर्ता जो ईश्वर है वो भी तो उसका चित्त में वो पहले कल्पना करेगा उसका चित्त क्या है कहते हैं माया लक्षण सुचित्ते परमात्मा का चित्त माया ही है उसी में नाम रूपाभ्याम अव्यक्त रूपेण अभी नाम रूप का व्यक्त नहीं हुआ है परमात्मा का चित्त माया में पहले उसको विद्यमान है उस वो सब पदार्थ अव्यक्त रूपेण स्थितान माया में वो सब अव्यक्त रूपेण स्थित है सृष्टव्य पदार्थान आगे उनका सृष्टि किया जाएगा इसलिए उनको सृष्टव्य कहेंगे सृष्टव्य पदार्थान प्रथम शिश्रिक्षिताकारेण अंतर विभाव्य जिस प्रकार की सृष्टि करेगा वो हो जाएगा शिश्रिक्षित आकार धातु सृज विसर्ग सन हो गया सन होने से अभ्यास में आ गया स फिर सन से हो गया सी तो सी आगे सृज आगे सन ज को हो गया स होने के बाद आगे सड़ो फिर आगे मुर्दने हो गया शिश्रिक्षित अच्छा शिशिता कार्य न शीशित ये जो ई है वो निष्ठा को है सेठ को है। सम को ई हो सी ईट हुआ शीश रिक्षित ये किसका ईट है ये ईट है ईट है आगे ही है, पहले लिख दिया गया। <laughs> पहले एक देख महात्मा देखे तो पहले है न <laughs> तो जो का होना चाहिए <laughs> तो शीश्रिक्षिता कारण तो अंतर्विभाव्य यहाँ श्री धातु तो अनिट है ना अनिट। इसलिए शिश्रिक्षिता कारण अंतर अंतर्विभाव्य अर्थात अंदर में चिंतन करके जिस आकार में इसको सृष्टि करना है वो हो गया शिश्रिक्षिताकार जिस आकार में सृष्टि होगा उसको पहले वो अंदर में चिंतन कर लेता है चिंतन कर लेता है तो माया में उसी प्रकार के विचार हो जाएगा इदम इदानी सृष्टव्यम इस प्रकार की माया में वृद्धि होगी पश्चात बाद में वही ही सर्व प्रतिपत्ति साधारण रूपेण सम्पादे फिर बाहर में बना देगा जैसे कि सर्व प्रतिपत्ति साधारण सभी को ज्ञान होगा कुलाल जिस समय में उसका बुद्धि में है घट कैसा होगा उस समय में सभी को पता चलता है किंतु जब बाहर में बना दिया तब तो अभी सभी का ज्ञान हो इसको कहते है ईश्वर भी उसी प्रकार अभी जो बाहर में पदार्थ दिख रहा है कहते हैं ईश्वर अभी सर्व प्रतिपत्ति के लिए इसको बना दिया इस प्रकार के हुआ संपादयति संपादय कल्पनायाम क्रमाधिगति अर्थात ये जगत सृष्टि कैसे होता है उसका कल्पना यही उसका क्रम पहले अंदर में चिंतन फिर आगे बाहर में कैसे प्रणीनीय प्रणीनीय अर्थात हाँ। तो अंतर्विभाव्य वही अर्थ है ये द्वादस द्वादश लक्षणी प्रणनीय इस प्रकार के कहा अच्छा क्रमाधिगति भाष्य में प्रभु ईश्वर आत्मा इत जो अंदर में पदार्थ पहले है संस्कार रूप से उसको चिंतन करेगा चिंतन के बाद फिर स्थूल रूप से बाहर में बना देगा जैसे कुल आला दृष्टान्त दिया उसी प्रकार की प्रभु का अर्थ प्रभु प्रभु का अर्थ इति भू धातु से होने से होने समण भगवती और भू का डर्थ्य तो वो चला जाएगा अभी डू का वो मिल गया हो गया रस प्रभु हो गया अर्थात प्रकर्षण भगवती ये जो नाना रूप से है हुआ है वही हुआ है इसलिए उसको प्रभु कहा गया अनेक रूपों से विद्यमान होना ये हो गया प्रभु और प्रभु का दूसरा सामान्य अर्थ कहते हैं प्रभु समर्थ। क्या समर्थ क्या सामर्थ्य कहते हैं नाना रूपों से हो जाना ये उसका सामान। प्रभु का सामान्य अर्थ कहते हैं समर्थ और उसका व्युपत्तिगत अर्थ कहते हैं कि प्रकर्षण भवती इति प्रभु प्रकर्षण अर्थात नाना रूप से हो जाता है वही हो गया प्रभु वो कर प्रभु अर्थात तो नाना रूपों से कौन हुआ है जो घट पटक नदी पर्वत तो ये सब कौन है वही परमात्मा ही है ना? चैतन्य ही तो ये क्या, को नहीं लेना है इसलिए न वो देखना पड़ेगा प्रकरण किसको कहता है प्रकरण अगर ईश्वर का तात्पर्य वाला है तब तो, तो प्रभु ईश्वर कहा जाएगा प्रकरण अगर वहाँ चैतन्य का निरूपण दोनों प्रभु व्यवहार हो जाता है लोकम व्यवहार होता है राजा को प्रभु कहते हैं महात्मा को ही प्रभु कहते हैं प्रभु का पूछ लेते हैं तो वो तो, तो सब उसी का ही लक्षण उपलक्षण है व्यवहार अच्छा इत श्लोक का उच्चारण करेंगे अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहता है आपने कह दिए कि जो पहले आपका बुद्धि में है बाद में उसी को बाहर में कल्पना कर लेता है तो किंतु इस प्रकार नहीं है जो बाहर में पदार्थ है बुद्धि में जो है वो हम जानते हैं जितना समय चिंतन करते हैं उतना समय है वो सब मिथ्या है किंतु बाहर में जो पदार्थ है वो घटपट नदी पर्वत ये सब इसी प्रकार की नहीं है बुद्धि में चिंता था फिर बाहर में बस उसी को बना दिया ये भी ऐसा अंदर वाला जैसा ऐसा नहीं है ये जो बाहर में पदार्थ है उसको कल भी देखे हैं आज भी देखते हैं और अंदर में जो चिंता करते हैं वो कल भी था आज भी था नहीं हम कह देते हैं ना ना कल का चिंता अलग है आज का चिंता अलग है लेकिन बाहर पदार्थ इस प्रकार नहीं ये तो बिल्कुल स्पष्ट है यही पर्वत तो कल देखा था तो पूर्व पक्ष कह रहा है आपने कह दिया कि हम अंदर में था फिर बाहर में प्रकट कर दिया इस प्रकार की कैसा है? ये बिल्कुल भिन्न है पूर्व पक्ष का कहना है आगे श्लोक में टीका में कलिता कल्पना कालाद काले सभाग्रदभा कलना काला प्रत्यज्ञया सवगमान अनुपन्न तेजा मिथ्यात्मती तो, आशंक्य कल्पितानाम जो कल्पित तो पदार्थ तो होते हैं रज्जु सर्प नहीं तो मर, मरु में जो मरीचिका दिखते हैं वो सब कलना कालाद काले सत्वाभाजु में जो सर्प दिखता है जितना समय देखता है उतना समय ना उसको देख करके चला गया अभी अन्य काम करने के लिए तो भी रजू का सर पर रहेगा नहीं रहेगा जितने समय देखेगा उतने समय में ही कल्पितानाम कल्पना कालाद अन्य स्मिन काल है सत्व अभाव अन्य समय में वो नहीं रहेगा जागृत भावानाम च कल्पना कालात कालांतरे ओपि प्रत्यभिज्ञ या जो जागृत पदार्थ है उसको जितना समय देखता है उससे अन्य समय में भी है क्यों कहते हैं प्रति होती है हम कल इसको देखते देखे थे आज देख रहे हैं ये बीच में यह था नहीं था था नहीं था आज फिर उसको कैसे देखेंगे तो पूर्व पक्ष कह रहा है कल्पना कालात कालांतरे पी सत्व अवगमात सत्व उसका है क्यों कहते हैं प्रतिभिज्ञा है प्रतिज्ञा होती है होने से अनुपन्नम तेसाम मिथ्यात्म तेसाम जागृत ये जाग्रत भावना मिथ्यात्म अनुपन्नम ये जाग्रत पदार्थ मिथ्या नहीं है अभी उत्तर देता है सिद्धांत श्लोक में चित्त कालास्तका सर्वे विशेषो न्य हेतु ये अंतचितकाला तू ये बहिदय कालाश्च ते सर्वे कल्पिता अन्य हेतुक विशेषो न ये अंत सिद्धांति उत्तर देता है ये अंत जो हमारा अंदर में चिंतन होता है अथवा जो सब प्रातिभाषिक पदार्थ दिखते हैं राज्य में सर्प अथवा ये मृग ये सब अंदर में ही है चित्त काला ही ये सब चित्त काला चित्त काला अर्थात चिंतन जितना समय होता है उतने समय ही उसका काल है चित्त काला अच्छा और ये वही जो बाहर में दिखते हैं वो द्वय काला दया काला कालस्य इति अर्थात कालश् द्वयकालाजदंतादीसु परम हो जाएगा कालस्य से एक नंबर टिप्पणी कालयोर कालयोदय इति काल दो श्लोक विधे दया काला इसका अर्थ है कि दो काल वाले दो काल वाले तो दो काल में संशय कितने कालयोर दोय हैं कालयोर्द्वय इति दयालस्थ पहला समास हो गया षष्ठी समास दंतादिश परम होकर के द्वय को पूर्व निपात हो गया तो काल द्वयम अर्थात काल से द्वयम तद अश्य तो अस्थि काल द्वय काल के आगे फिर मतु प्रत्यय करेंगे तो मतु प्रत्यय हम मतु अस अच प्रत्यय के हैं अर अर्ष तो द्वय काल के आगे अच हो गया फिर द्वय काल बन गया इसलिए कहते हैं द्वय कालवंत इत्य था बाहर में जो पदार्थ है वो दो काल वाले है दो काल वाले अर्थात तो कल भी देखते हैं, आज भी देखते हैं और ये परस्पर से अवच्छिन्न है अर्थात कल जितने परिमाण देखा था आज उतने परिमाण है ये वही है ये वही है कहते हैं अर्थात तो परिमाण में कुछ हानि नहीं हो गया है और सिद्धांत कहता है कि ते सर्वे कल्पिता है वो। चाहे वो अंदर में होने वाला पदार्थ हो चाहे वही बाहर में होने वाला हो जो प्रातिभाषिक है चित्त काल जितने समय देखता है उतने समय में सर्प और जो वास्तव सर्प है वो द्वय काल कल भी वो सर्प को इधर देखा था आज भी वो सर्प को इधर देखा वो द्वय काल हो गया इस प्रकार के पूर्व पक्ष कह रहा है कहता है कि सिद्धांत कहता है कि ये जो प्रातिभाषिक है ये केवल जितने समय देखता है उतने समय में जो व्यावहारिक है वो दोनों समय ऐसा होगा जो प्रातिभाषिक होगा वो भी द्वय काला कभी नहीं हो सकता है क्या सर्पों को कल हम यही देखा है, ऐसे ही पड़ा था आज भी ऐसे ही पड़ा है तो दोनों टाइम क्या वास्तव में सर्प को देख रहे हैं तो दोनों टाइम रोजी में सर्प देखा तो इसलिए प्रातिभाषी को भी सिद्धांत कहते हैं प्रातिभाषी का भी द्वय हो सकता है आप तर्क देते हैं प्रातिभाषी का चित्त कालो है व्यावहारिको द्वय कालो है इसलिए दोनों समान नहीं होगा सिद्धांत कहते हैं ये कोई नियम नहीं है प्रातिभाषी कभी द्वय कालो हो सकते हैं कभी कभी होता है ऐसा कल जो स्वप्न देखा था आज वही स्वप्न देखेगा आज नहीं होने से भी कभी फिर उसी स्वप्न को देख ले सकता है पूर्व जन्म में जो संस्कार दृढ़ होगा वो ही अरण्य में वो ही मंदिर कहेंगे फिर तो निश्चय होगा धीरे धीरे ये कहीं पूर्व जन्म होगा कुछ संस्कार होगा दृष्टि सृष्टि में ये सब नहीं है जो तो जब तक व्यावहारिका लेके विचार किया जाएगा कहेंगे वही है होना। प्रत्य होना मतलब पहले एक बार देखा था अभी एक बार देख रहा है नित्त काल अर्थात जिस समय में चित्त है मतलब सोच रहा है उसी समय में ही वो है जिस समय सोच नहीं रहा है उस समय में नहीं है दोहे काल कहने से अर्थात प्रत्योभिज्ञा हो रही है प्रत्योभिज्ञा हो रहा है का अर्थ है की वो बीच में भी था इसलिए बीच में भी था अर्थात तब तो, तो चित्त नहीं था तो अर्थात वो चित्र कालो नहीं है ये आर्थिक आएगा अर्थ तो से अच्छा सिद्धांत कह रहे कि ते सर्वे कल्पिता है वो चाहे प्रातिभाषिक हो चित्त काल हो चाहे व्यावहारिक हो द्वय काल हो ये सब कल्पित है अन्य हेतु का विशेषण न पूर्व पक्ष कह रहा है की ये द्वय काल है वो काल है ये प्रतिभिज्ञा होती है वहाँ प्रतिभिज्ञा नहीं है इसलिए दो अलग अलग है सिद्धांत कथा के अन्य हेतु का विशेषो न ये दोनों में प्रत्येभिज्ञा लेकर के कोई विशेष नहीं है दो नंबर टिप्पणी विशेष प्रत्ययभिज्ञा विषय रूपो विशेष प्रत्ययभिज्ञा का विषय होता है बाहर पदार्थ पूर्व पक्ष कहता था सिद्धांत कथा ये कोई हेतु नहीं है कि दोनों को भिन्न कहने के लिए टीका में ये कल्पना काल भाव भाव मनसी अवर्तंते ये चत्यज्ञा मन पूर्वापर काल भाव बह व्यवहार योग्या दृश्य कलता मिथ्य भविमर्नो कल्पना काले भविस्वभाव ये सन ते कल्पना काल भावि जितना समय चिंतन करते हैं उतने सामने रजुमें सर्प भावा मनसी अंतरवर्तनते ये जो रज में दिखने वाला सर्प वो क्या सर्प वास्तविक बाहर में है वो मन में ही है इसलिए कहते हैं मनसी अंतरवर्तनते ये प्रत्योभिज्ञा मान तेना पूर्वापर काल भाविनो बहिरेव प्रत्यज्ञा होती है इसी पर्वतो को कल देखा था पूर्व अपर काल भाविन कल भी देखा था आज भी देखता हूँ एक पूर्व काल के अपर काल है। बहिरे व बाहर देखता है व्यवहार योग्या ये पर्वत दूर में है सुंदर दिखता है व्यवहार योग्य दृश्यंत सिद्धांत कहता है कि ते सर्वे कल्पिता संत है ये सब कल्पित है चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो तो ये ग्रंथ लोग बार बार कहेंगे बाहर का पदार्थ कल्पित है कल्पित है ये हमको कितना घटता है वेदांत में अधिकारिका निरूपण साधन चतुष्ट का आधार पर साधन चतुष्टय बिल्कुल दृढ़ है तो प्रथम श्रेणी अधिकार है साधन चतुष्टय कम है तो अधिकार कम है तो जगत कभी भी ये कल्पित लगेगा ही नहीं क्योंकि प्रयोजन सिद्ध करता है तो प्रयोजन सिद्धि जितना बुद्धि हमारा जगत से हटे तभी ये वेदांत तो ये जगत कल्पित है इस प्रकार की धीरे धीरे घटेगा प्रयोजन सिद्धि होना ये बुद्धि अगर दृढ़ रहेगा तो फिर ये वेदांत तो जगत कल्पित ये सब घटेगा नहीं इसलिए प्रयोजन सिद्ध होना ये सब बुद्धि को छोड़ना है प्रयोजन सिद्ध होना बुद्धि को छोड़ देंगे तब तो फिर हम ये सब अर्थात तो और कुछ नहीं करना है गंगा किनारे पड़े रहना तो पड़े रह पाएंगे तो बहुत अच्छा है देख लीजिए पड़े रह पाते हैं क्या नहीं रह पाते कुछ करना है कहते हैं कुछ करना है तो ये फल ये हमारा प्रयोजन ये करने से ये हो जाएगा ये लाभ हानि कार्य कारण ये भाव को हटाना है कार्य कारण भाव ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ये है तो ये हो जाएगा ये स्वभाव को पहले से हटाना है ये नहीं है अगर कार्य कारण फल का बुद्धि नहीं रखेंगे हमारा प्रवृत्ति होगा कैसे हम क्यों फिर वेदांत में लगे रहेंगे क्योंकि फिर जिधर लगना है उधर लगो और दो चार जन्म हो जाए तो अर्थात इसी में लगे रहेंगे और लगे रहने से हमको इससे मुक्ति हो जाएगा इस प्रकार की बुद्धि को धीरे धीरे छोड़ना है ये लगे ही रहना है क्योंकि हमारे लिए कुछ दूसरा करना नहीं है ये बुद्धि से चले और कुछ करना नहीं है किंतु हमको फल की आशा क्यों रहेगा वेदांत सुनने में कहेंगे कि हमको मन को अन्य से हटा करके यहाँ लगाने के लिए हमको यहाँ फल चाहिए क्यों अन्य तो फल सब आम्र वृक्ष में झूलता है बड़ा बड़ा यहां अगर आपको कटहल जैसा बहुत बड़ा अगर फल नहीं दिखेगा तो आप आम को क्यों छोड़ेंगे तो इसलिए वेदांत में पहले पहले से फल कहा जाएगा ये होगा वो होगा ये होगा हमारा संस्कार हो जाएगा हमको वेदांत में चलने से ये मिलेगा ये मिलेगा लेकिन वास्तविक वेदांत कहेगा कुछ मिलने वाला नहीं है जो है सब छूट जाएगा तो जो है सब छूट जाएगा हम छोड़ने के लिए तैयार हो तो तभी तो वेदांत जचेगा अगर हम तैयार नहीं होंगे तो जचेगा नहीं तो ये छोड़ने के लिए कब तैयार होंगे किसको छोड़ेंगे कहते कि हैं बाहर का जो आमरो वृक्ष में सब आम झूला हुआ है वो सबको छोड़ना है और कहीं मना नहीं जाए तो फिर कहेगा और कहीं जाने का नहीं तो क्या करना है इसलिए वेदांत में लगे रहना है अगर हमको खींच करके वेदांत में लगाना पड़ेगा अन्य तरह से ये कठिन स्थिति है तो ऐसा स्थिति अगर है तो फिर करना क्या है निष्काम हो करके सुबह से शाम तक लगे रहना है तभी तो ये जगत का ये प्रयोजन बुद्धि ये हट जाएगा निष्काम होकर चाहे हम किसी को पढ़ा दे भी उसमें भी निष्कामता होगा पढ़ाना सबसे अच्छा काम है चाहे हम लघु पढ़ाए चाहे हम कुछ भी पढ़ाए तो ये सबसे अच्छा काम है कि उसमें भी निष्कामता रखना है तो रखने से फिर वेदांत तो धीरे धीरे जचेगा ये जगत का सत्य तो बुद्धि प्रयोजन सिद्धि कामना ये सब को जितना हटाए प्रतिदिन इसके ऊपर विचार करें तो अर्थात तो साधन संपत्ति जुगाड़ करना वो मुख्य कार्य है वेदांत तो, तो एक वाक्य से होने वाला है तो इसमें लगे रहे और इसमें लगे रहने का समय हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा साधन संतुष्टि बढ़ रहा है तो अगर वो नहीं बढ़ रहे हैं ये फिर इतना काम का नहीं है थोड़ा संस्कार हो जाएगा साधन चतुष्टि दृढ़ बढ़ना चाहिए प्रतिदिन और उसको बढ़ाने के लिए ये उपाय है निष्काम होकर के सेवा करें, उपासना करें, ये सब करते रहे सुबह से शाम तक देखें, आज का दिन में जितना कर्म हुआ कितना अपने लिए कितना जगत के लिए अगर जिस आपका सौ जगत के लिए हो गया उस दिन आप मुक्त रहे तो ये हो जाएगा अपने लिए धीरे धीरे घटना चाहिए अच्छा ते चतुर्थ पंक्ति में ते सर्वे कल्पिता सन तो मिथ्य भविम अर्ति मिथ्या होना चाहिए प्रत्येज्ञा मानत्व लक्षणों विषय नकलित्व प्रयुक्त पूर्व पक्ष कहा था बाहर का विषय प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा अर्थात स्वयं देवदत्त पहले देखा था बाद में देखता है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा प्रति अभिज्ञा अभिज्ञा ज्ञान प्रति अभिज्ञात फिर ज्ञान होता है तो प्रत्यय विज्ञा लक्षण विशेष पूर्व पक्ष कहा था बाहर वस्तु में प्रत्यभिज्ञा होती है अंदर वस्तु में प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है तो सिद्धांत इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है इसलिए बाहर वाला कल्पित नहीं है भीतर वाला कल्पित है सिद्धांत कहता है कि प्रत्येज्ञा मानत्व तो लक्षण विशेष प्रत्येज्ञा को लेकर के जो आप विशेष कहते हैं वो विशेष अकल्पित्व प्रयुक्त नहीं है अर्थात बाहर वाला में प्रत्यभिज्ञा हो रहा है क्योंकि वो अकल्पित है प्रातिभाषिक पदार्थ में प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रहा है क्योंकि वो कल्पित है इस प्रकार के विशेषण नहीं है प्रत्यभिज्ञा होता है क्योंकि अकल्पित है इस प्रकार की बात नहीं है अगर अकल्पित होगा प्रत्यभिज्ञा इस प्रकार की अन्य हेतु हो गया प्रत्यभिज्ञा होने से अकल्पित इस प्रकार की अन्य हेतु नहीं है तो प्रयुक्त प्रत्यज्ञा ये विशेष नहीं है ना चार नवी न कल्पना है त्र मूल न सत्यमीति भाव अच्छा तथा अकलिता पड़ेगा तथा अकलिता अकलिता मनुष्य कल्पना है मूल न सत्य तो मीन नहीं घटया तथा तथा कलिता ठीक है तथा तथा कलिता जैसे अंत वस्तु कल्पित होने से मिथ्या बोल करके प्रतिभा हो जाता है न सत्य कहते हैं जो बाहर वस्तु है वो भी तथा कल्पित है जैसे अंदर वस्तु कल्पित है ऐसे ही वो बाहर वस्तु ऐसे ही कल्पित और तथा कल्पिता नाम तथा प्रतिभा वो ऐसे ही प्रतिभा हो रहा है कहेंगे तथा तो कल्पिता नाम तथा प्रतिभा न हुआ अंदर वस्तु कल्पित हुआ एक बार प्रतिभा होता है बाहर वस्तु तो किंतु दो बार प्रतिभा हो जाता है ना सिद्धांत कहता है कि तथा कल्पिता नाम तथा प्रतिभा न ऐसे ही कल्पना करते हैं कि ये दो बार दिखता है स्वप्न में कभी इस प्रकार कल्पना भी हो सकता है ये इसको ये पर्वतों को मैं कब देखा था और ये पर्वतों को फिर आज देख रहा हूं इस प्रकार स्वप्न में कभी हो सकता है सपने में कभी नहीं हो सकता है सपने में कल भी गंगा जी गया था कल अकेला गया था आज तक तो किन्दु स्वामी जी साथ में थे हम लोग दोनों मिलकर गए थे किंतु यही गंगा जी हम लोग यही घाट में आए थे सपने में कभी इस प्रकार होता है तो दो बार हो गया तो होने से क्या वो सत्य हो जाएगा तो नहीं होगा तो सिद्धांत कहता है कि आप जो बाहर पदार्थ को द्वयो काल होने से सत्य कह देते हैं द्वयो काल होने से सत्य ऐसे ही आप कल्पना करते हैं जैसे कल्पना करते हैं ऐसे भान होता है आप कल्पना करते हैं अंत काल एक बार होने से मिथ्या और आप ही कल्पना करते हैं कि ये द्वय काल होने से ये सत्य ये भी एक कल्पना ही है जैसे कल्पना करते है हैं ऐसे भान होता है तो ये मिथ्या ही है बाहर पदार्थ जो है वो भी कल्पना होता है किंतु कैसे कल्पना होता है कहते हैं कि द्वय काल वाला ऐसे कल्पना होता है जैसे एक व्यक्ति है जो व्यक्ति उसको मिले ये दोनों व्यक्ति से एक व्यक्ति का वो मित्र है वो तो जानता है उसको ये सज्जन है अच्छे आचरण वाला है उसका कल्पना ऐसे हुआ दूसरा जो है वो इस व्यक्ति को जानता नहीं वो क्या ये सज्जन है अच्छे सद आचरण वाला है ऐसा वो कल्पना करेगा जो जैसा कल्पना किया उसको ऐसा दिखेगा जिसको पता है ये सज्जन है सदाचारी है उसको सज्जन सदाचारी रूप से दिखेगा जो कल्पना करता है हा ये तो इसका मित्र है तो उसको मित्र रूप से ही दिखेगा जैसा कल्पना करेगा ऐसा दिखेगा अंत पदार्थों को आप कल्पना करते हैं चित्त काल पदार्थों को आप कल्पना करते हैं द्वय काल सत्य ये, ये कल्पिता है जैसा कल्पना ऐसे दिखेगा दृष्टि सृष्टिवाद इसी को कहते हैं तथा तो कल्पिता नाम तथा प्रतिभाना जैसा कल्पना करेंगे ऐसा ही दिखेगा होने से कल्पना है वह तत्र मूलम इसलिए कल्पना ही वहाँ मूल है तत्र तत्र था प्रतिभिज्ञाया प्रतिज्ञा होती है कहते हैं प्रतिभिज्ञा होता है ये आप कल्पना करते हैं ये प्रतिभिज्ञा होती है क्योंकि ये पदार्थ तो कुछ है ही नहीं है आप जिस समय देखते हैं उस समय में अभी आप कल्पना कर लेते हैं ये प्रतिभिज्ञा होती है मूलम न सत्य ये सत्य नहीं है मतलब आप ये प्रत्यभिज्ञा होती है सत्य है ऐसा आप कल्पना करते हैं ऐसा कल्पना करने से ऐसा दिखता है जैसा कल्पना करेंगे ऐसा दिखेगा टीका में आगे श्लोक व्यावर्त्यम आस ना उसका पूर्व पंक्ति प्रत्य विज्ञा मानव कल्पित अभी तद उत्तर देता है कल्पिते कल्पित अभी तद दर्शना प्रत्यभिज्ञा मनत्व कल्पित पदार्थ में भी प्रत्येज्ञा मनत्व से दर्शनात्म टीका पंचम पंक्ति में कल्पित अभी तद कल्पित पदार्थों में भी कभी प्रत्यभिज्ञा होती है ये स्वप्नों में कभी प्रत्यज्ञा हो जाती है स्वप्नों में तो दूर की बात है जो लोग मनोराज्य करने में उस्ताद है ना वही एक ही विषय को प्रतिदिन मनोराज्य करते हैं, हैं। <सलिक्णीड़ी> वही विषय को करेंगे और मनोराज्य करके कभी आपको तो कहेंगे तो आजकल तो हम लोग का ऐसा स्थिति नहीं है पूर्व में हम लोग देखा था तो वही बात कहेंगे वो चिंता कल हुआ था वही चिंता फिर आज हो रहा है ये दो नहीं देखे कह रहे हैं प्रतिपिज्ञा हो रहा है वही चिंता कल हो रहा था वही चिंता आज हो रहा है प्रतिपिज्ञा हो रहा है हम लोग का भी हो रहा है वही श्लोक हम कल रटा था वही श्लोक आज रट रहे कह रहे हैं स्मरण कल हुआ था स्मरण आज हो रहा है सब प्रतिविज्ञा हो रहा है श्लोक व्यावर्त्याम आशंका दर्शयती श्लोक के द्वारा जो शंका का निराकरण किया जाएगा भाष्यकार पहले वो शंका दिखाते हैं भाष्य में स्वप्नवतिकल्पित सर्वम इति आशंकते सिद्धांत कह की स्वप्नवत चित्त परिकल्पितम सर्वम जो स्वप्न है वो चित्त का कल्पना है सिद्धांत कहता कि सर्वम ये जागृत भी ऐसा ही है पूर्व पक्षी, पक्षी के द्वारा इसके ऊपर शंका किया जाता है ये बात ठीक नहीं है मैं। कर है सिद्धांत क्या रहा पहले सिद्धांति कह रहे हैं यथा स्वप्ने दृश्यमानं सर्वं कल्पितं मिथ्या एवं तथा जागरिते दृष्ट सर्व चित मिथ्या पूर्व पक्ष सिद्धांति हुआ पंक्ति देखेंगे यथा स्वप्ने दृश्यमान सर्वं कल्पितम् स्वप्न में दिखने वाले सारे पदार्थ तो कल्पित है बने से इसलिए मिथ्या है वो मिथ्या है ईश्यते ईश्यत अर्थात आप मान लेते हैं तथा तो जागृत अभी दृष्टम सर्वम जागृत अवस्था में जो सब दिखता है चित्त स्पंदित केवल मन का ही कल्पना है चित्त का स्पंदन चलना न कल्पितम मिथ्या है वो वो भी बाहर पदार्थ भी ये भी मिथ्या है सिद्धांत कहा पूर्व पक्ष कहता है कि न निर्धारितम निर्धारित अभी तक तो ये निश्चय नहीं हुआ आपने खाली कह दिया बाहर पदार्थ भी ऐसा ही है अभी तक तो ये निश्चय नहीं हुआ इसको लेके तो विवाद हो रहा है बाहर पदार्थ ऐसा ही है कैसे मन के द्वारा कल्पित है कैसा कह दिया <laughs> पूर्व पक्ष कह रहे हैं भाष्य में पूर्व पक्षी पंक्ति है ते पूर्व पक्षिणा क्या आशंका कर रहे हैं पूर्व पक्ष कह रहा है यस्मत चित्त परिकल मनोरथादी चित्त परिस्पन चित्त परिच्छेद वैलक्षण्यम बाह अन्योन्य परिछेद्यमित सा नुक्ता शंका पूर्व पक्ष कह रहा है यिकल चित्त के द्वारा जो कल्पना किया गया है रजुसर्प हो स्वप्न हो मनोरथादि लक्षण ही है मनोरथ बैठे बैठे चिंता करता है मनोराज्य करता है उससे मनोरथादि आदि लक्षण ही चित्त परिच्छेद्य चित्त के द्वारा परिच्छेद्य है अर्थात जितने समय चित्त है उतने समय हम परिच्छेद को कहते हैं ना जो कहते हैं ऋषिकेश परिच्छेद अर्थात ये बाउंड्री के अंदर जो है इस प्रकार चित्त परिच्छेद चित्त है तो पदार्थ चित्त नहीं है तो पदार्थ नहीं कह चित्त परिच्छेद्य उसके साथ वैलक्षण्य बाह्य पदार्थों का है परिच्छेद्य तृतीय है सब ये तृतीय सब तृतीया तृतीय उसके साथ वैलक्षण्यम किसी का बाह्या पदार्थना बाह्य पदार्थ किस किस प्रकार है अन्योन्य परिच्छेद्यम ये केवल चित्त के द्वारा परिचेद्य नहीं है अन्योन्य परिच्छेद्यम अर्थात अन्योन में अन्न अन्योन अन्वन परिचे अन्या परिच्छेद्यम अन्य अन्य अन्य न अर्थात पूर्वे न अपरण पूर्वेण काले न कालेन काल कालेन न ये वही तो था मतलब कल देखा था आज देख रहा हूं पूर्व काल के द्वारा वर्तमान काल के द्वारा और कहता है कि वो उतना ही था अर्थात तो ये जो वृक्ष देख रहा हूँ कल इतना ही बड़ा था आज देखता हूँ ये इतना ही बड़ा है तो इस प्रकार की अर्थात तो, जितना परिमाण कल था कल का परिमाण के द्वारा आज का परिमाण अवच्छेद हुआ आज का परिमाण के द्वारा कल का परिमाण अवच्छेद हो गया होने से अन्योन्य तो इस प्रकार की परिमाण एक उदाहरण दिया है ऐसा कुछ और कल का जो रूप था आज का वही रूप है इस प्रकार की अन्य परिच्छेद्य हो गया परिच्छेद्युम इति पुर्व कहा ऐसा चित्त परिकल्पित से वैलक्षण्य है जो बाहर का पदार्थ है पूर्व पक्ष कहा परिच्छेद बाह्य पदार्थ में रहा। कह रहा है कि आगे सिद्धांत सा न युक्ता शंका ये जो आप शंका करते हैं, ये युक्ता ये ठीक नहीं है ठीक है निर्धारित यथा स्व न आगे आत्मा विद्या विवर्तन चित अंतर्मता मनोरथ रूपा मनसी सर्पादयश्च ते चित विवर्त विवर्त छ टिपणी परिणाम चैतन्य का, का विवर्त होता है अविद्या तो होगा परिणाम कि अविद्या मिथ्या है व्यावहारिक है उसका परिणाम है व्यावहारिक है सम सत्ता में होने से परिणाम विषम सत्ता में होने से विवर्त तो आत्मा अविद्या तो का विवर्त विवर्त अर्थात छे न परिणाम चित्तेन नावत अंतर विनिर्मित तो आत्मा का अविद्या आत्मा का अविद्या अर्थात तो आत्म विषय को अविद्या आत्मा में रह करके आत्मा को आवरण करता है उसका परिणाम वो विद्या का परिणाम क्या है चित्त चित्ते न समिकरण है ना, ना। वो चित्त के द्वारा ताबत अंतर विनिर्मिता अंदर में ही वो निर्मित होता है कल्पना करता है मनोरथ रूपा मनसी अंतर वर्तमान मनोरथ अर्थात केवल मन के अंदर में वो विद्यमान है और वही रजु सर्पादय मनोरथ जो करता है वो तो अंदर में है और अज्जु सर्प जब देखता है कहता है क्या सर्प मेरा बुद्धि में है बाहर में कल्पना तो जो देखिए मनोरथ वो कहता है मेरा बुद्धि में चलता है हर जो सर्प को देखता है कहता है कि, तो कि वहां है तो सर्प को बाहर है ऐसा भी कल्पना करता है ना और मनोरथ अंदर में है ऐसा कल्पना करता है देखिये जैसा कल्पना ऐसा तो वही वही रज्जु रज्जु बही रज्जुसर्पादय से बही रज्जुसर्पादय ड्रलोपे बज्जुसर्पादयच्चित ये सब चित्त के द्वारा परिछेद होते हैं अर्थात जितना समय बुद्धि उतने समय जितना समय दर्शन उतने समय वो है ते ही कल्पना काल मत्र भावि प्रमी न प्रमीयते वो सब कल्पना काल मत्र भावि कल्पना काल मत्रे कल्पना जितना समय उतने समय होते हैं न प्रमीयते प्रमा का विषय नहीं है अर्थात वो प्रमाण से ग्रहण वो सब नहीं होता है जो रज्जु सर्प देखता है वो प्रमा है वो भ्रम है ना प्रमा है भ्रम है वो प्रमा नहीं है तो जितने सारे चित्त काल है वो सब कोई भी एक भी प्रमा का विषय नहीं है ये सब अर्थात तो साक्षी भाष्य है तेई सह वैलक्षण्यम भाष्य में जो दिया था ना सब तृतीय सहयोग तीया ते सह वैलक्षण्य मनसो ब जागृत भाव अन्वन परेद कालदिन्न प्रत्येजागोचर यस्मापल तस्मायुक्त जागरित स्वप्नबंद मिथ्याम तह ऊत्सव के साथ अर्थात कल्पत के साथ वैलक्षण्य विलक्षण है किसका मनसो बहिर मन से बाहर जागृत दृश्य मान नाम भावान जागृत अवस्था में जो दिखते हैं भावान पदार्थ ये सब क्या है उनका स्थिति कहते हैं परिच्छेद परिच्छेद होते है अर्थात तो काल दिन प्रत्यभिज्ञा गोचरत्व दोनों काल के द्वारा परिच्छ होता है कल भी देखा था आज भी देखता हूँ प्रत्यभिज्ञा का गोचर गोचर था विषय प्रत्य विज्ञा का विषय हो रहा है इति उपलब्ध थे क्योंकि इस प्रकार इसका उपलब्धि हो रही है तस्मात्व पक्ष कह रहा है कि अयुक्तम जागरितस्य स्वप्न वन इसलिए ये जो जागृत पदार्थ है उसको स्वप्न जैसा मिथ्या तो कह देना ये अयुक्त है ये बात ठीक नहीं है पूर्व पक्ष कहा तो, श्लोकाक्षर उत्तरम सिद्धांत उसका उत्तर दे दिया शाह न श्लोक का अक्षर द्वारा श्लोक का अक्षर कहा है तृतीय पाद में है ते सर्वे एवं कल्पिता तो भाष्यकार इसको द्वितीय पंक्ति में भाष्य में कह दिए। सा न युक्ता शंका तो श्लोक का अक्षर अर्थात श्लोक का अक्षरों को लेकर के अपने शब्द से कह दिए। साक्षात श्लोक का अक्षर भगवान भाष्यकार व्यवहार नहीं किया श्लोक में कहा ते सर्व एवं कल्पिता भाष्यकार कह दिए सा न युक्ता शंका इसको टीका में कह दिया अच्छा आज यहां तक पूर्णमद पूर्णमित पूर्ण पूर्ण गृति पूर्ण चूर्णमा पूर्णमीशा कृष्ण